रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणा पाश्चात्य देशों में ऐसे कितने लोग होंगे जो उच्च आदर्श को समझ धारण कर सकते हैं अतः 1913 सौ ईस्वी से विविध कारणों से ब्रह्मचारियों की संख्या घटती हुई अंत में बहुत ही कम हो गई तथा स्वामी नंद के देहावसान के पश्चात तो उस विभाग का कार्य पूर्ण रूप से बंद हो गया महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी जिसमें पुरुषों के समान ही महिलाएं भी साधना रत रहती थी थोड़े दिनों बाद वह भी बंद हो गया पूर्वकथित छात्रों में एक पहले प्रेस में काम करता था स्वामी त्रिगुणातीत उसे पाकर विशेष आनंदित हुए थे एक छोटा सा प्रेस खरीद उस छात्र की सहायता से वे रविवार के व्याख्यान तथा विज्ञापन आदि प्रकाशित करने लगे बाद में उन्होंने वॉइस ऑफ फ्रीडम मुक्ति की वाणी नामक एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया तथा 1909 सौ ईस्वी के अप्रैल माह से यह पत्रिका निकलने लगी इसमें वैदांतिक आदर्शों से संबंधित विविध विचारों दीपक लेख रहा करते थे कभी कभी उसमें श्री कृष्ण वचनामृत का अनुवाद भी प्रकाशित होता था तीन वर्ष के भीतर ही पत्रिका का चारों ओर काफी प्रचार हो गया परंतु स्वामी त्रिगुणातीत के देहावसान के बाद 1916 सौ ईस्वी में वह बंद हो गई सैन एंटोन की घाटी में स्वामी तुरानंद जी ने जिस शांति आश्रम की स्थापना की थी स्वामी त्रिगुणातीत उसे भी भूले नहीं थे सैन फ्रांसिस्को आने के थोड़े दिन बाद ही वे कुछ छात्रों के साथ वहाँ गए थे तथा विविध उत्सव ध्यान भजन तथा शास्त्र चर्चा आदि में कुछ दिन बिता आए थे बाद में वे प्रतिवर्ष वहाँ जाकर कुछ दिन रहा करते थे उनका एक शिष्य बढ़ई का काम करता था उनके आदेश पर वह शांति आश्रम में ही निवास करने लगा तथा उसने दो एक नए मकान बनाकर एवं अन्य प्रकार से भी आश्रम के विकास किया जिन लोगों को स्वामी त्रिगुनातीत के साथ शांति आश्रम में निवास करने का सौभाग्य मिला था वे सभी उच्च स्तर की साधनाओं का आस्वादन करते हुए विविध अनुभूतियाँ प्राप्त करके धन्य हो गए शांति आश्रम के वे दिन निरंतर एकनिष्ठ साधना से परिपूर्ण थे उन्होंने तुरयानंद जी द्वारा प्रतिष्ठित भावधारा को सर्वतोभावेन जीवित रखा था चाहे हिंदू मंदिर का हो अथवा शांति आश्रम का स्वामी त्रिगुणातीत का प्रत्येक कार्य भगवत भाव से परिपूर्ण था वे सब कुछ ठाकुर के निमित्त ही किया करते थे उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को प्रचारक के रूप में गढ़ने की योजो योजना बनाई थी उससे उनके अपनी कार्य प्रणाली का पर्याप्त परिचय मिलता है उनका विचार था कि प्रत्येक व्याख्यान या पठन वेदांत को जीवन में परिणत करने का एक माध्यम मात्र होगा तथा उन व्याख्यान आदि की सहायता से प्रचारक अपने श्रोताओं की सेवा करेंगे उनके अपने मन में अहंकार का भाव अहंभाव का कोई स्थान नहीं होगा प्रचारक को भगवान के ही शरणागत होकर उन्हीं से उनके दान के रूप में प्रतिदिन का वक्तव्य विषय सीख लेना होगा प्रार्थना और शरणागति ही इसका उपाय है इस प्रकार की तैयारी में पुस्तक आदि का स्थान बहुत ही नीचे होता है निष्कपट हृदय से वृत्तिशून्य होकर तथा सफलता विफलता के विचार को दूर करके सत्य की खोज करनी होगी तभी चित्त में यथार्थ ज्ञानालोक प्रकाशित हो उठेगा पूरे आधे घंटे तक इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात प्राप्त तथ्यों को प्रभु के ही पाद पद्मों में अर्पित करना होगा और पुनः उन्हें उनके आशीर्वाद के रूप में उन्हीं से वापस मांग लेना होगा विषय निर्धारण के लिए तथा निर्धारित विषय पर प्रकाश डालने के लिए भी इसी उपाय का अवलंबन करना होगा अंत में व्याख्यान के मंच पर खड़े होकर सोचना होगा कि मैं यह भगवान को ही सुना रहा हूँ स्वामी जी द्वारा प्रदर्शित व्यावहारिक वेदांत का इस दिशा में यही ठीक ठीक प्रयोग है स्वामी त्रिगुणातीत बहुधा कहा करते थे विक्षिप्त मन कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता चारों ओर भगवान को ही देखने का प्रयत्न करो सभी वस्तुओं को ईश्वरीय दस से परिपूर्ण देखो इससे तुम्हारा मन केवल उन्हीं का चिंतन करेगा इसी बीच उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के विद्वत समाज में कैसा सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था यह एक विशेष घटना से स्पष्ट हो जाता है 1907 ईस्वी में 11 अप्रैल को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ग्रीक थिएटर में संस्कृत साहित्यिक शूद्रक रचित प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिक का अभिनय हो रहा था जिसे देखने के लिए दस दर्शक उपस्थित थे यूनानी प्रथा के अनुसार खुले आकाश में पहाड़ के नीचे समभूमि पर मंच था जिसके सम्मुख सीढ़ियों के समान पत्थर के आसन बने हुए थे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डेंजामिन आईडी फीलर ने दाहिनी तरफ से तथा स्वामी त्रिगुणातीतानंद एवं प्रकाशानंद ने बाईं तरफ से मंच पर प्रवेश किया उस रात्रि के प्रधान अतिथि स्वामी त्रिगुणातीतानंद थे इस थिएटर में प्रथम बार अतिथि हुए थे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्ट प्रधान अतिथि के प्रवेश करते ही संवेद दर्शकों ने खड़े होकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया